देवी भागवत ग्यारहवें स्कंध गायत्री महिमा तथा पूजा विधि इस विषय में एक बहुत पुराना इतिहास तुम्हें बतलाता हूँ मन में भक्ति उत्साह करने वाला यह प्रसंग राजा बृहद से संबंध रखता है हिमालय देश में कहीं चक्रवात पक्षी था वह अनेक देशों में घूमता घामता काशी में पहुंच गया भाग्यवश वह पक्षी अन्नपूर्णा के दिव्य स्थान पर जा पहुंचा। अनाथ की भांति अन्न कण के लोभ से ही वह वहां गया था अनायासी आकाश में घूमते हुए उसके द्वारा मंदिर की प्रदिकिणा हो गई किसी अन्य देश में न जाकर अब वह मुक्ति प्रदायी काचीपुरी में ही रहने लगा बहुत दिनों की बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्ग में गया वहाँ दिव्य रूपधारी युवक बनकर उसने सम्पूर्ण भोग भोगे स्वर्ग में दो कल्प तक रहने के पश्चात पुनः भूमंडल पर उसका जन्म हुआ क्षत्रियों के उत्तम वंश में उसकी उत्पत्ति हुई और भूमंडल पर बृहद्रथ नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई वह महान यज्ञशाली परम धार्मिक सत्यवादी जितेंद्रिय त्रिकालज्ञ शत्रुविजयी संयमी और सार्वभम राजा हुआ उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण थीं जो जगत में सबके लिए दुर्लभ है परंपरा से उसके इस गुण को सुनकर मुनिगण वहां आए राजा ने उनका आतिथ्य सत्कार किया वे सब आसन पर विराजे तत्पश्चात मुनियों ने पूछा राजन किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हो जाया करती हैं तुम्हारे द्वारा कौन ऐसा पुण्य कार्य बन चुका है जिससे तुम त्रिकालज्ञ त्रिकाल ज्ञानी हो गए हो तुम्हारे इस ज्ञान के रहस्य को जानने के लिए ही हम यहाँ आए हैं राजन तुम कपट रहित हो यथार्थ बातें हमें बताओ भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण मुनियों की उपरयुक्त बातें सुनकर उन परम धार्मिक राजा बृहद्रथ ने उनसे सारी बातें कह सुनाई कहा मुनिवरों आप सब लोग मेरे त्रिकालज्ञ एवं ज्ञानी होने का कारण सुनें इसके पहले मैं चक्रवात था नीच योनि में, में मेरी उत्पत्ति हुई थी मेरे द्वारा अज्ञानवश अकस्मात देवी के मंदिर की प्रदक्षिणा हो गई उसी पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग में गया दो कल्पों तक वहां सुख भोगता रहा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों उसी के प्रभाव से इस भूमंडल पर जन्म लेने पर भी मुझे तीनों काल की बातें जानने की शक्ति प्राप्त है भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने से कितना फल होता है इसे कौन जान सकता है ओह आज उनकी महिमा का स्मरण करते ही मेरी आँखों से निरंतर आनंद के आंसू झर रहे हैं उन कृतज्ञ और पापियों के जन्म को अधिकार है जो जगत जन्य भगवती को अपना उपास देवता समझते हुए भी उनकी आराधना नहीं करते इस में मैं अधिक क्या कहूँ बस भगवती के चरण कमलों की ही निरंतर उपासना करनी चाहिए इससे बढ़कर धरातल पर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है निर्गुणा अथवा सगुणा किसी भी देवी की भक्तिपूर्वक उपासना करनी चाहिए भगवान नारायण कहते हैं नारद राजर्षि श्री बड़े ही धार्मिक नरेश थे उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं का हृदय प्रसन्नता से भर गया वे सभी अपने अपने स्थानों पर चले गए ये भगवती जगदम्बा किस प्रकार के विलक्षण प्रभावों से संपन्न है इनकी पूजा के कितने महान फल हैं इसके विषय में कौन पूछे और कौन उत्तर दे अर्थात इसके प्रश्न और वक्ता दोनों ही दुर्लभ हैं